विनय पत्रिका विनियावली कृपा सिंधुता ते रहो ने महाराज लाज भापु ही बाघारे मिले रह मारो चह कामादि संघाती मोगन रह जा री बसत ही ए हित जान सबकी रुचि पाली कि ओ कथक को दंड हो जड़ करम पुचाली देखी सुनि नयाज लो अपना यहीं सब सिर मेरे ही फिर पर नैसी बड़े अलेखी लखी परे परिहरे न जाही असमंजस में मगन हो ले जाये गि बाहीं बारक बलियवलोकिये कौतुक जन जी को अनायास मिट जाए गो संकट तुलसी को हे कृपा सिंधु इसीलिए मैं रात दिन मन मारे रहता हूँ कि हे महाराज अपनी जांग उखाड़ने से अपने को ही लाज लगती है यह काम क्रोध लोभ आदि साथी मिले भी रहते हैं और मारना भी चाहते हैं ऐसे दुष्ट हैं ये मेरे बिना रहते भी नहीं और छल करके मेरी ही छाती जलाते हैं भाव यह कि आपने ही बनकर मारते हैं ये मेरे हृदय में बसते हैं मैंने ऐसा समझकर कर प्रेम पूर्वक इन सबकी रुचि भी पूरी कर दी है अर्थात सब विषय भोग चुका हूँ फिर भी इन दुष्टों और कुचालियों ने मुझे कत्थक जादूगर की लकड़ी बना रखा है लकड़ी के सारे से जैसे नाच नचाते हैं वैसे ही ये मुझे नचाते हैं ऐसी अपनायत आत्मीयता तो आज तक मैंने कहीं भी नहीं देखी सुनी कर्म तो करे सब आप और जो कुछ बुराई हो वह मेरे सिर आवे मुझे ये सब बड़े ही अन्यायी दिखते हैं पर छोड़े नहीं जाते बड़े ही असमंजस में पड़ा हुआ हूँ अब हाथ पकड़ आप ही निकालिए नहीं तो अपने से बने हुए ये मुझे मार कर ही छोड़ेंगे आपकी भलैया लेता हूँ कृपा कर एक बार अपने इस दास का यह तो देखिए आपके देखते ही तुलसी का दुख सहज ही दूर हो जाएगा कहो कौन मुहलाई के रघुबीर गुसाई सब कुछ आपने सब साई दुहाई सेवत बस सुमिरत सखा शरनागत सोह गुनगन सीता नाथ के चित्करत न हो कृपा बंधु दीन के आरत हितकारी प्रणत पाल बिर सुन जान बिसारी सही न सुमिर कह पद प्रीति सुधारी साहिब राम सोभर पेट बिगारी नाथ गरीब निवाज है मैं गही गरीबी तुलसी प्रभु निज और ते बन पर की भी हे रघुबीर हे स्वामी कौन सा मुँह लेकर आपसे कुछ कहूँ स्वामी की दुहाई है जब मैं अपनी करनी पर विचार करता हूँ तब संकोच के मारे चुप हो रहता हूँ सेवा करने से वस्में हो जाते हैं स्मरण करने से मित्र बन जाते हैं और शरण में आने से सामने प्रकट हो जाते हैं ऐसे आप श्रीताराथ जी के गुण समूह पर भी मैं ध्यान नहीं देता आप कृपा करके समुद्र हैं दिनों के बंधु हैं दुखियों के हेतु हैं और शरणागतों के पालने वाले हैं आपकी ऐसी वृद्धावली सुनकर और जान कर भी मैं भूल गया हूँ मैंने न तो सेवा ही की और न ध्यान ही किया स्मरण करके आपके चरणों में सच्चा प्रेम भी नहीं किया आप सरीखे श्रेष्ठ स्वामी को पाकर भी मैंने आपके साथ भरपेट बिगाड़ ही किया आप गरीबों पर कृपा करने वाले हैं पर मैंने गरीबी धारण नहीं की अतएव मेरी ओर देखने से तो कुछ भी नहीं होगा अब हे नाथ अपने ओर देखकर ही जो आपसे बड़ बन पड़े सो कीजिए कहाँ जाऊ का सो कहो और थोर ना मेरे जन्म गवायो तेरे ही द्वारकिंग कर तेरे मैं तो बिगारी नाथ सो आरत के है तो ही कृपानिध क्यों बने मेरी से कि दिन दुर्दिन दिन दुर्दशा दिन दुख दीन दूसन जब लो तू न बिलोक है रघुवंश भूषण दही पीठ बिनुपीठ मैं तुम विस्व बिलोचन तो सो तु ही न दूसरो न सोच विमोचन पराधीन देव दीन हो स्वाधीन घोल निहारे सो करे बल की झाई आप देख देखिए बन मानियो बड़ी ओट राम नाम की जहिल सो बाचो दृहन रीत राम रावरिनिय उलती है जो भावह तो करु कृपा तेरों तुलसी है कहाँ जाऊँ किससे से कहूँ मुझे कोई और ठोर ही नहीं इस तेरे गुलाम ने तो तेरे ही दरवाजे पर पड़े पड़े जिंदगी काटी है मैंने तो जो अपनी करनी बिगाड़ी सो हे नाथ दुखों से घबराया हुआ होने के कारण बिगाड़ी परंतु हे कृपा निधे यदि तू भी मेरी करने की ओर देखकर फल देगा तो कैसे काम चलेगा हे रकुल में श्रेष्ठ जब तक तू इस जीव की ओर कृपा दृष्टि से नहीं देखेगा तब तक नित्य ही खोटे दिन नित्य ही बुरी दशा नित्य ही दुख और नित्य ही दोस्त लगे रहेंगे मैं जो तुझे पीठ दिए फिरता हूँ तुझसे विमुख हो रहा हूँ सो मैं तो दृष्टिहीन हूँ अंधा हूँ अज्ञानी हूँ पर तू तो सारे विश्व का दृष्टा है तो मुझसे विमुख कैसे होगा तुलझा तो तू तु ही है तेरे सिवा दीन दुखियों के शोक हरने वाला दूसरा कोई नहीं है हे देव मैं परतंत्र हूँ दीन हूँ पर तू तो स्वतंत्र है स्वामी है तेरी बलिहारी चैतन्य रूप बोलने वाले से उसकी परछाई क्या विनय कर सकती है अतय तू पहले अपनी ओर देख फिर मेरी ओर देख तभी इस दास को सच्चा मानना राम नाम की ओट बड़ी भारी है जिस किसी ने भी राम नाम की ओट ले ली वह जन्म मरण के चक्र से बच गया हे राम तेरी रहन सहन सदा मेरी हृदय में बुलथ रही है तेरे सील स्वभाव विचार कर मैं मन ही मन बड़ा प्रसन्न हो रहा हूँ कि अब मेरी सारी करनी बन जाएगी बस यह तुलसी तेरा है जिस तरह हो उसी तरह इस पर कृपा कर राम भद्र मुहिया नो सोच है अरुण जीव सकल संताप के भाजन जग मही ना तो बड़े समर्थ सो इक ओर किधो हूँ तो को मोसे से अति घने मोको ये कह तू बड़ी गलान ही हान है सर्वज्ञ गुसाई क्रूरक सेवक कहत हो सेवक की नाई भलो पोच राम को कहे मोहि सब नर नारी डिगरे सेवक स्वान जो साहिब सिरगारी असमंजस मन को मिटे सो उपाय न सूझे दिन बंधु की जैसो ही जो की तिन बेको हो हो। तुलसी प्रभु को मरना परिहर हे कल्याण स्वरूप रामचंद्र जी मुझे अपना सोच है भी और नहीं भी है क्योंकि इस संसार में जितने जीव हैं वे सभी संताप के पात्र हैं सभी दुखी हैं पर क्या आप जैसे बड़े समर्थ से सिर्फ एक मेरी ही ओर से संबंध है शायद यही हो क्योंकि आपको तो मेरे जैसे बहुतेरे हैं किंतु मेरे तो एक आप ही हैं हे नाथ आप तो घट घट के जानते हैं मेरे हृदय में यही बड़ी ग्लानी हो रही है और इसी को मैं हानि समझता हूँ कि मैं हूँ तो दुष्ट और बुरा सेवक नरक हराम नौकर पर बातें नमक हराम नौकर पर बातें कर रहा हूँ सच्चे सेवक जैसी भाव यह है कि मेरा यह दम्भ आप सर्वज्ञ के सामने कैसे छिप सकता है परंतु भला हूँ या बुरा सब स्त्री पुरुष मुझे कहते तो राम का ही है ना, सेवक और कुत्ते के बिगड़ने से स्वामी के सिर ही गालियाँ पड़ती हैं भाव यह कि यदि मैं बुराई करूँगा तो लोग आपको ही बुरा कहेंगे मुझे वह उपाय भी नहीं सूझ रहा है कि जिससे चित्त का यह असमंजस मिटे अर्थात मेरी निचता दूर हो जाए और आपको भी कोई भला बुरा ना कहे अब हे दीन बंधु जो आपको उचित जान पड़े और जो बन सके वही मेरे लिए कीजिए तनिक अपनी वृद्धावली की और तो देखिए मैं उन्हीं में कोई हूँगा आप यह कि आप दीन बंधु हैं तो क्या मैं दीन नहीं हूं आप पतित पावन हैं तो क्या मैं पतित नहीं हूं आप प्राण प्रणतपाल हैं तो क्या मैं प्रणत नहीं हूं इनमें से कुछ भी तो हूँगा इतने पर भी यदि स्वामी इस तुलसी को छोड़ देंगे तो भी यह उन्हीं के सामने शरण में जाकर पड़ा रहेगा आपको छोड़ कहीं जा नहीं सकता